कहते जो संतों की निंदा करते हैं उनको धिक्कार है। हैं जहाँ संत विराजते हैं भूमि पवित्र हो जाती हैं संत और भगवंत में जो विवेकी हैं वैरागनिष्ठ है तपोनिष्ठ है, तपो है ज्ञान निष्ठ है ऐसे संत तो वेद पुराण और भागवत भी उनकी महिमा करते हैं और जितने धर्मशास्त्र हैं ऐसे महान संतों की महिमा गाते हैं और संतों के उपकार सदगुरु कबीर ने बताए संतों के चरणों में अड़सठ तीर्थ हैं और वे संत दुनिया के पाप को दूर करते हैं और जो संतों की शिक्षा को मान ले तो उस, उसके हृदय से विकार और क्रोध दूर हो जाते हैं फिर जो संतों के चरणों के समीप रहते हैं वे संतोषी और पारखी बन जाते हैं पारख हो जाते हैं मलिन से मलिन अवगुणों से भरा हुआ जीव जब संत के ज्ञान से जुड़ जाता है वह बुद्धिमान और प्रवीण होकर के अपना उद्धार कर लेता है जिस घर पर संतों की कृपा होती है उसी घर वो भिक्षा के लिए जाते हैं और जिस घर से वो भिक्षा भोजन लेते हैं पहली बात तो संत को भिक्षा लाने की जरूरत ही नहीं रहती है भक्त अपने आप ले आते हैं या भक्त ले आते हैं या संत चले जाते हैं तो उसका भाग खुल जाता है और जिस घर से संत महात्मा भोजन या अंजल ग्रहण करते हैं उसके भंडार कभी खाली नहीं होते भंडार भर जाते हैं अगर संता संसार में संत नहीं होते कबीर साहब कहते इस जीव को तारने के लिए भक्ति बताने का जो उपकार है वो कौन करते कोई कवि मास है संत की जीवनी को बराबर लिख नहीं सकता सब थक जाते हैं शेष नाग भी थक जाते हैं और जो कोई संतों की निंदा करते हैं कबीर साहब कहते हैं सूर्य के ऊपर धूल डालने से वो उल्टी उसके ऊपर ही पड़ती हैं जो कोई दुष्ट संतों की निंदा करता है संतों का विरोध करता है उसके ऐसे कुरव्यवहार को धिक्कार है मेरे संत के ऊपर जो कुरव्यवहार करता है उसको धिक